नमस्कार आप सुंदर रेडो मधुबन 90.4 पॉइंट विशेष समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं समय की मांग में हम लोग पर्यावरण और डिजास्टर से रिलेटेड बातें करते हैं और अलग अलग विषय को लेकर आपके साथ रूबरू होते हैं और कुछ विचार सागर मंथन करते हुए हम लोग उन चीज़ों को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं जो वर्तमान समय में बहुत नीडी है आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह आर.के. हजेला जी हैं राजीव हजेला जिनसे हम लोग बातें करते हैं डिजास्टर के बारे में पर्यावरण के बारे में तो आज के इस शो में भी राजीव हजेला एक बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर आए हैं अर्बन फ्लड्स डिज़ास्टर इस विषय को लेकर हम लोग बातें करेंगे तो अरबन फ्लड्स मना क्या होता है किस तरह से इसके ऊपर काम हुआ है क्या नहीं हुआ है और क्या करना है इस विषय को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे तो आप सभी की तरफ से राजीव जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में समय की मांग में धन्यवाद रमेश जी और आपके सभी श्रोताओं को मेरी मेरा सबको नमस्कार गुड विशेष जी राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत अच्छी बातें आप करते हैं और हमारे सभी श्रोता भी आपको पसंद करते हैं और फ़ौरन से एक मैसेज आया था कि पोल्यूशन के ऊपर काफ़ी अच्छा उन्होंने बोला है कौन है ऐसे करके मेरे को पूछा गया था तो मैंने आपके बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुए जैसे कि आपने टॉपिक बताया अर्बन फ्लड्स डिज़ास्टर के बारे में जहाँ पर सुनामी टाइप कुछ आता है या फिर पानी आ जाता है बारिश के कारण बहुत ज़्यादा फ्लड हो जाता है तूफान आ जाता है ऐसे में जो है पानी से पूरा इलाका भर जाता है तो उसमें किस तरह का काम होता है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले अर्बन फ्लड्स क्या होता है अन्य फ्लड्स जैसे रूरल फ्लड्स में क्या अंतर होता है उसके बारे में बताइए सर रमेश जी जैसा कि नाम ही ये बता रहा है अर्बन फ्लड्स मतलब ये शहरी इलाके के फ्लड्स को कहते हैं और ये शहरी इलाके में जो फ्लड्स है वो बहुत ज्यादा बारिश या लंबे समय तक लगातार बारिश से होता है और इस प्रकार की फ्लड से पूरा जो शहर का ड्रेनेज सिस्टम है वो ओवरफ्लो होने के साथ साथ पूरी तरीके से बेकार साबित हो जाता है और वो पानी को नहीं निकाल पाता है और चूंकि हमारे देश में शहरों में बहुत ज्यादा घनी आबादी रहती है इसलिए ये जो अर्बन फ्लड्स होते हैं वो छो, एक छोटे से इलाके में भी बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करते हैं हुँ. और आप देख रहे हैं कि हमारे कंट्री में बराबर हर साल बारिश के मौसम में अर्बन फ्लड्स के जो घटनाएं हैं वो घटती रहती हैं और एक, एक एक तरीके से ये बहुत बड़े डिजास्टर का इसने रूप ले लिया है हुँ, हुँ, हुँ. अर्बन फ्लड्स की वजह से शहर में जो वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो या तो डूब जाता है या फिर डैमेज हो जाता है जैसे रोड्स हो गई या पावर सप्लाई हो गई या अन्य सिविक सर्विसेज जो है, वो पूरी की पूरी ठप हो जाती हैं, जिससे उस शहर की सारी व्यवस्था जो है रमेश जी अस्त व्यस्त हो जाती है और इससे जो वहाँ का जीवन है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है और अब मानी सी बात है कि जब ऐसे स्टेज आ जाती है तो उस शहर का उस प्रांत का जो है वहाँ पर अर्थव्यवस्था के ऊपर भी काफी असर डालता है और जब ये फ्लड्स खत्म हो जाते हैं रमेश जी तो फिर बीमारियों का खतरा बहुत बढ़ जाता है hmm. और जैसा आपने पूछा कि ये अनफ्लड्स जैसे रूलर फ्लड्स आदि से इससे क्या अंतर है तो रूलर फ्लड्स में हमने देखा है कि ये बहुत बड़े इलाके में आती है और उसके कारण ज्यादातर नुकसान जो है वो खेती का होता है और उससे जो लोग हैं काफी इफेक्ट उससे भी होते हैं मगर उनकी संख्या जो है वो अर्बन फ्लड्स के मुकाबले में कम होती क्योंकि इलाका काफी बड़ा होता है और शहर में चूंकि घनी आबादी होती है इसलिए जरा सी अर्बन फ्लड्स आती है तो बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो इफेक्टेड होते हैं तो यही इसी में सबसे बड़ा अंतर है अर्बन फ्लड्स और अन्य फ्लड्स में क्या अंतर है तो आपने बताया अर्बन फ्लड्स माना जो शहरों के अंतर्गत सुनामी टाइप आता है या बाढ़ आता है उसको कह सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी जो है इससे प्रभावित हो जाती है और रूरल फ्लड माना गाँव खेड़े में आता है लेकिन वहाँ पर बहुत कम आबादी होती है और स्पेस ज़्यादा होता है जिसके कारण नुकसान व्यक्तिगत नुकसान कम होता है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फ्लड आता है तो इससे बाढ़ से जो है नुकसान तो होता है आपने बहुत अच्छी बात बताया कि बाढ़ के बाद जो नुकसान है वो है बीमारियों का जैसे कि बहुत ज़्यादा महामारी फैलता है या काफ़ी समय तक वो चीज़ें जो है बनी रहती हैं और उसमें सरकार की तरफ से या फिर एन की तरफ से भी काम होता रहता है तो काफी टाइम तक जो है वो काम चलता है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं जैसे कि अर्बन फ्लड्स किन कारणों से शहर में आता है इसका क्या मुख्य कारण हो सकता है राजीव जी देखिए इसके बहुत से कारण हैं अर्बन फ्लड्स आने के और आज हमारे देशों में जो अर्बन फ्लड्स है ये एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आ गया है और आप देखिए अभी हर साल जैसा मैं बता रहा था कि देश के बड़े बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली कैलकाटा मुंबई चेन्नई जयपुर इनमें मानसून के दौरान अर्बन फ्लड्स बराबर आ रहे हैं और इसमें जान माल का भी काफी नुकसान हो रहा है और इस साल भी हमने देखा है कि मुंबई और दिल्ली में कैसे बाढ़ग्रस्त इलाकों की तस्वीरें टी पर आ रही थी तो जिसको देख के ही ऐसा डर सा लगता था तो इन फ्लड्स के जो मेजर कारण है वो ये है कि हमारे बड़े शहरों में चाइना के बाद सबसे ज्यादा आबादी रहती है और ये यूनाइटेड नेशंस के अनुमान के अनुसार ये जो आबादी है वो शहरों में हमारे 2014 से लेके 2050 के बीच में ये करीब 40 करोड़ से ज्यादा पहुंच जाएगी जो कि एक बहुत बड़ी आबादी होगी शहरों के लिए तो इसके कारण जो है वो शहरों का जो विकास हो रहा है आज की तारीख में या पहले भी जो हुआ है वो बिल्कुल अन तरीके से हो रहा है अच्छा, और ज़्यादातर आप देखिए लोग जो हैं वो लो लाइंग एरियाज में या अगर कोस्टल एरियाज हैं तो कोस्टल एरियाज में रहते हैं और दूसरा एक इसका कारण है कि जो अर्बन प्लानिंग है हमारे देश में वो बहुत ही पुअर है और इसके लिए भी जो है इसके लिए अर्बन फ्लड्स के लिए ये पुअर प्लानिंग भी काफ़ी हद तक जुम्मेदार है नहीं, नहीं, नहीं। और जैसा कि हम देखते ही हैं कि जो हमारा सरकारी तंत्र है उसमें अगानकाउंटेबलिटी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से अर्बन फ्लड्स जो है वो हर साल आते हैं और एक कारण इसका यह है कि ज्यादातर शहरों में ड्रेनेज सिस्टम जो है वो टोटली इनफेक्टिव है और ज्यादातर नालों में नदियों में और कैनलों में सॉलिड कचरा भरा रहता है और जरा सी अगर बारिश होती है तो वो नाले नली और जो वहाँ पर नदियाँ हैं वो सब चौक हो जाती हैं और फिर सड़कों के ऊपर पानी आने लगता है और फिर अर्बन फ्लड वाली स्थिति आ जाती है और दूसरा ये है कि हमारे देश में जो लोग हैं वो जब बारिश का पानी बरसता है तो रेन हार्वेस्टिंग जो है जिसको बारिश के पानी को अपने घरों में कलेक्ट करना जिसको हम बोलते हैं चाहे वो टंकी में करें या उसको जमीन के अंदर डालने के लिए प्रबंध करें तो वो हमारे यहाँ बिल्कुल ना के बराबर है और सरकारी तंत्र भी जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी अगर ठीक से इंप्लीमेंट किया जाए और अगर सरकार इसको सभी के लिए शहरों में कंपलसरी कर दे तो मैं समझता हूँ कि अर्बन फ्लड्स की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक सुधर जाएगी और साथ साथ जो जमीन का पानी का लेवल आज बहुत नीचे हो गया है वो वो भी बढ़ने लग जाएगा और अंत में आ, कारण तो रमेश जी बहुत हैं मगर समय की सीमा को देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे शहरों में जो बिल्डिंग बायलाज़ हैं वो बने तो बहुत अच्छे हैं मगर उनका पालन जो होता है वो वो बहुत ही कमज़ोर है और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे शहरों में जो ये अर्बन फ्लड्स हैं वो हर साल रिपीट होते हैं और मैं आपको जैसा कि आपको मालूम ही है श्रोताओं को कि मैं बाहर विदेश में जाता रहता हूँ वहाँ रहता हूँ तो मैंने देखा है कि वहाँ जब ऐसी बारिश होती है मैंने वहां पर भी ऐसी बारिश देखी है मगर वहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत अच्छा है रमेश जी अच्छा। और बारिश होती है तो पानी तुरंत जो है वो ड्रेनेज सिस्टम से जो उनका सिस्टम बना हुआ उससे निकल जाता है और मैंने तो कहीं पर भी जो यहाँ पर आप घुटने घुटने पानी और दो दो फट पानी सड़कों पर भर जाता है दिल्ली कैलकटा वगैरह में जो हम तस्वीरें देखते हैं ऐसा मैंने कहीं पर भी विदेश में नहीं देखा रमेश जी बारिश तो वहाँ भी होती है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मगर ऐसी हालत वहां पर मैंने कहीं ग्राउंड में देखी नहीं है राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया कि हमारे यहाँ अर्बन फ्लड्स क्यों आते हैं उसका कारण क्या है वो आपने बताया ड्रेनेज सिस्टम जो हमारा बहुत ही वीक है जिसकी वजह से ये सारी चीजें आती हैं तो आइए और भी बहुत सारी बातें हम लोग अर्बन फ्लड्स के बारे में बाढ़ के बारे में जानेंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रेडू मत बन नाइनटी सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छी बातें हो रही है समय की मांग इस कार्यक्रम में और विशेष रूप से हम बाढ़ जो है आपदा प्रबंधन में बाढ़ जैसे काम बाढ़ जो आती हैं उसके ऊपर बातें हो रही हैं तो राजीव जी एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि क्या अर्बन फ्लड्स को फोरकास्ट नहीं किया जा सकता है रमेश जी अर्बन फ्लड को बिल्कुल फोरकास्ट किया जा सकता है और किया भी जाता है इसको फोरकास्ट करना भी आसान है और मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगा कि केवल मुंबई में Uh, करीब साठ ऑटोमेटिक वेदर फोरकास्टिंग स्टेशन लगाए गए हैं जो हर पंद्रह मिनट पर जो बारिश हो रही है उसको रिकॉर्ड करते हैं और यह इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेट के जरिए आजकल तो मोबाइल पर भी उपलब्ध है तो ऐसा नहीं है कि फोरकास्ट नहीं होता है होता है और इसके अलावा जो वहां पर एक नदी है या ड्रेंस है जो वहां पर उसमें वॉटर लेवल जानने के लिए अल्ट्रासोनिक वाटर लेवल सेंसर भी लगाए गए हैं तो हमारा जो देश का मौसम विभाग है जिसको हम आई बोलते हैं वो एक लाइव नाउ कास्टिंग फोरकास्ट भी करता है मतलब नाउ कास्टिंग फोरकास्ट से मतलब ये है कि अभी इस समय इसी समय जो हमारे वेदर की कंडीशन है किसी पर्टिकुलर सिटी में कहीं पर किसी इलाके में तो वो क्या है तो वो ये बतलाता है कि किस शहर किसी शहर के किस इलाकों में हीवी हे, रेनफॉल आ सकता है ये बताया जा सकता है और एक अनुमानित समय भी वो बताते हैं कि जिसमें नदी या नालों में जो पानी का लेवल बढ़ सकता है ये भी बताया जा सकता है तो इस इस प्रकार के जो अरेंजमेंट्स हैं ये बिल्कुल हमारे देश में अवेलेबल हैं और फिर भी उसके बाद आप देखिए कि हर साल हमारे देश में बड़े शहरों में आ रहा है तो ये भी एक विडम्बना है हमारी जी जी जी बात ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये बात समझ में आ रही है कि क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ किया जा सकता है फ़ोरकास्ट तो हमेशा किया जा सकता है और करते भी हैं हम लोग घर बैठे भी इन सारी चीज़ों को समझ पाते हैं देख पाते हैं एक और बात मेरे मन में आ रहा है जैसे कि हमारे देश में वह कौन से शहर आते हैं जहाँ लगातार अर्बन फ्लड्स का खतरा बना रहता है देखिए ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि किस शहर में अर्बन फ्लड्स हो सकते हैं किस में नहीं हो सकते हैं क्योंकि जो हेवी रेनफॉल है या थंडर स्टाम है वो तो किसी भी शहर में आ सकते हैं इसलिए देश के सारे शहरों में अर्बन फ्लड्स का खतरा बना रहता है तो किसी पर्टिकुलर शहर के लिए हम नहीं कह सकते हैं कि इसमें नहीं होगा इसमें होगा मगर जो ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं वो हमारे ज़्यादातर जो बड़े शहर हैं जैसे मैंने बताया था कि दिल्ली कैलकटा मुंबई चेन्नई बेंगलुरु गुड़गांव जयपुर ये जो शहर हैं इसमें शहरों में आबादी जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सेचुरेशन पॉइंट जो है वो उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं पॉपुलेशन जो है वहाँ की और इन शहरों में इतनी ज़्यादा आबादी होने के कारण वहाँ पर जो जन सुविधाएँ हैं जो और जो सिविक कम्यूनिटीज़ हैं वो बिल्कुल कम पड़ने लगी हैं और फिर वहाँ लोग जो हैं वो लो लाइंग एरिया में या फ्लड एरियाज में जाके बस गए हैं तो ऐसी दशा में होता क्या है कि जरा से भी थोड़ी देर की बारिश इन शहरों में हुई तो जैसे मैंने बताया कि सड़कों के ऊपर अच्छा खासा दो दो फिट डेढ़ डेढ़ फिट पानी भर जाता है और जो जनजीवन है वो पूरा थप पड़ जाता है अभी आप इसी साल का एग्जाम्पल देखिए मानसून सीजन में कि दिल्ली और मुंबई में किस कदर सड़कों पर और रिहायशी इलाकों में पानी भर गया था और कैसे कैसे तस्वीरें टीवी पर दिखा रहे थे और श्रोताओं को शायद याद होगा कि 2015 में 2016 में भी कितने भयानक अर्बन फ्लड्स हमारे चेन्नई में आए थे और गुड़गांव बेंगलुरु हैदराबाद जयपुर में भी ये स्थिति आ चुकी है तो ये बहुत मुश्किल है ये बताना कि कहाँ आ सकते हैं कहाँ नहीं आ सकते हैं तो हमें जो है वो मेंटली तैयार रहना चाहिए कि कहीं पर भी अर्बन फ्लड्स आ सकते हैं। राजीव जी काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और जिस तरह से आपने कहा ये मुश्किल है क्योंकि लगातार इन चीज़ों को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन कॉन्फिडेंसली ये नहीं बता पाएंगे कि क्या कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पर लगातार हो रहा है लेकिन फिर भी कुछ जगह पे हम लोग इन चीज़ों को नोट आउट कर सकते हैं और आप भी जानते हैं आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आपने बताया कि मौसम विभाग नो कास्टिंग फोरकास्टिंग करता है तो ये नो कास्टिंग क्या होता है इसके बारे में बताइए देखिए हमारा जो मौसम विभाग है जिसको इंग्लिश में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं जी जी ये एक लाइव वेदर फोरकास्ट करता है जिसको कहा का जाता है है और इसमें किसी किसी सम, समय पर किसी स्थान के ऊपर कैसा मौसम है, ये इस बात की जानकारी देता है और ये हमारे मौसम विभाग की एक नई सेवा चली है कुछ समय पहले से और ये तो अब मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए इसकी जानकारी आप घर बैठे अपने मोबाइल पर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं और इसको समय समय पर मौसम विभाग जो है वो अपडेट भी करता रहता है और इसकी मदद से किसी हद तक सही अनुमान भी लगाया जा सकता है कि कहाँ और न, किस इलाके में जोर से तेज बारिश होने की संभावना है तो एक बहुत अच्छी सेवा है जो हमारे मौसम विभाग ने शुरू की है और हम समझते हैं कि हमारे श्रोताओं को इस सेवा का लाभ उठाना चाहिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया रक्षाकर्ताओं हमारे सभी श्रोताओं को ये पता भी होगा कुछ जगह पे वो लोग देखते भी होंगे और इसका लाभ भी ले रहे हैं तकरीबन हर साल हमारे देश में बड़े शहरों में जैसे कि दिल्ली मुंबई चेन्नई व गुड़गांव आदि में अर्बन फ्लड्स आते हैं तो फिर भी क्या हमने अभी तक सबक नहीं सीखा इससे या इसे रोकने के लिए कुछ किया नहीं रमेश जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है लगता तो ऐसे ही है रमेश जी कि हम लोगों ने आज तक कोई सबक नहीं सीखा तो तभी तो बार बार देखिए इन शहरों में अर्बन फ्लड्स आ रहे हैं और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इन शहरों में ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल चरमरा गया है ज़रा सी बारिश होती है तो वहाँ ड्रेन जो है नाले जो हैं वो चौंक हो जाते हैं और पानी सड़कों पर भरने लगता है तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हमारी सरकारों ने या लोकल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने या वहाँ जो नागरिक हैं वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि इसमें शायद कहीं ना कहीं कमी है जिसकी वजह से ये सिचुएशन आती है तो हमारी जो लोकल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए ताकि जो जनता है इन शहरों की सफ़र कर रही है और वो उससे बच सकें और मैं समझता हूं कि इस विषय में हमारे देश में ज्यादातर शहरों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है नहीं, अगर कार्रवाई की जाती तो शायद ऐसी सिचुएशन हर साल तो नहीं आनी चाहिए थी ना। तो मैं तो ये कहूंगा कि जनता का भी और हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम अपने सरकार के इस काम में थोड़ा सा मदद करें और मदद हम कैसे कर सकते हैं कि जैसे हम अपना सॉलिड वेस्ट ड्रेन जो है वो ड्रेन्स में ना फेंकें ताकि वो चौंक होने से बचें और जो शहर के लो लाइंग एरियाज़ में हैं उसमें हम बसने से बचें और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी हिदायतें हैं जो हम प्रिकॉशंस हैं जो हम जिनको फॉलो कर सकते हैं और इस स्थिति को बचाने इस स्थिति को रिपीट ना होने में हम अपनी भी मदद कर सकते हैं और सरकार भी मदद कर सकते हैं राजी जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया और कई बार चीज़ें हमारे सामने होती रहती है लेकिन हम उन चीज़ों पे इतना गौर नहीं करते हैं जिसका नतीजा हमें बार बार भुगतना पड़ता है तो इसमें कई बार हम लोग ये भी सोचते हैं कि जनता सोचती है कि सरकार का काम है और सरकार सोचती है कि जनता का अगर साथ मिले तो हो जाए कई बार जनता और सरकार के बीच में जो समन्वय है कम्युनिकेशन है उसका गैप भी ये चीज़ें हम सभी को बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन गैप है और उस वजह से भी हम लोग इन सारी चीज़ों को देखते हुए नहीं उसको कम कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हम सब का कम्युनिकेशन भी इस विषय को लेकर तो चलिए आगे बात करते हैं और भी बहुत सारी बातें हैं इस विषय को लेकर हम लोग कर ही रहे हैं लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सुनाए हैं रीडमोट वन नाइनटी सुनते रहो मुस्कर रहो la and अपना बना के हमको अपना बना के हमको क्या से क्या कर दिया मेरे लाडले कहा मेरे लाडले कहा जल में प्यार लिया। मेरे मेरे प्यार लाडले लाडले आकल में भर लिया, क्या क्या देखा मुझ में मैं हूं अनूप जलोटा।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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं अर्बन फ्लड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बाढ़ जो आता है चाहे शहर में हो गांव में हो या फिर किसी पूरे इलाके में हो तो बाढ़ अपना काम कर देता है और लोगों को बहुत क्षति पहुंचाता है ज़्यादातर लोग जो है डूब के मर जाते हैं और जो हमारे पास साधन होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं या फिर उसके बाद भी चीज़ें जो है बड़ी मुश्किल से संवरती हैं क्योंकि बीमारियां फैलती है फिर उसके बाद और अगर एक दो दिन की बात होती है तो फिर भी लोग संभल जाते हैं लेकिन हफ्ते पंद्रह दिन तक ये चीज़ें लगातार चलती हैं तो वहाँ बड़ी मुश्किलें आती हैं तो आइए इसी विषय को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं राजीव जी हमारे साथ हैं काफ़ी अच्छे बात काफ़ी अच्छी बातें वो शेयर कर रहे हैं इस विषय को लेकर तो एक और बात पूछना चाहूँगा राजीव जी आपसे कि हमारे श्रोताओं को अर्बन फ्लड्स के बारे में प्रिकॉशंस के बारे में कुछ बताइए यानी इन चीज़ों पर हम लोग कैसे अपने आप को बचाव कर सकते हैं सेफ्टी का साधन क्या है उसके बारे में बताइए जी रमेश जी बिल्कुल हम लोग सब मिल करके जो एफेक्टेड लोग हैं वो कुछ प्रिकॉशन ज़रूर ले सकते हैं तो इसमें तो ये मैं कहूँगा कि सबसे पहले हमें एक बात को याद रखना चाहिए कि, कि किसी भी प्राकृतिक आपदा में जो लोकल कम्युनिटी होती है वही सबसे पहले रिस्पोंडर फर्स्ट रिस्पोंडर का काम करती है मतलब वही अपनी खुद मदद करने के लिए उससे जूझने के लिए काम करते हैं मतलब यह है कि जो वहाँ पर लोग बसे हैं जो इफेक्ट हुए हैं वो अपना बचाव खुद ही करते हैं और ये सरकारी एजेंसीज़ जो है वो मदद के लिए थोड़े के समय के बाद ही आती हैं और तब तक, तक काफी कुछ नुकसान भी हो जाता है तो अगर हमको अर्बन फ्लड से बचना है तो हमें कुछ सावधानी जरूर लेनी चाहिए और उससे हम कम से कम अपने जीवन में जान माल का जो नुकसान है उससे हम कुछ ना कुछ तो बचा सकेंगे तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा श्रोताओं को कि आप किसी भी हालत में जो घर का कचरा है या प्लास्टिक बैग है प्लास्टिक बोतल है या और भी कोई सॉलिड वेस्ट है जो हमारे घर से या कारोबार से निकलता है उसको ओपन में या ड्रेन आदि में तो बिल्कुल भी ना डाले क्योंकि ये यही बारिश में इन नालों को नदियों को और बड़े बड़े नालों को शहरों में ये एक चौक कर देते हैं और आजकल तो आप देखिए मैं समझता हूँ कि तकरीबन हर बड़े और मीडियम शहरों में जो कचरा जो घरों से डेली कनेक्शन का काम भी शुरू हो चुका है तो हमारे श्रोताओं को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए दूसरा ये है कि हम जब हेवी रेन्स हो रहे हो बहुत तेज़ बारिश पड़ रही हो और तो हमें ऐसे इलाके से या फिर कहीं पर पर की सिचुएशन है जैसे कोस्टल एरियाज में में तो हमें उससे दूर रहना रहना चाहिए चाहिए और अपने घर के अंदर उस ड्यूरेशन क्योंकि तो आप देखिए ना कि वो जो बहुत कहीं पावर लाइन टूट जाती है कहीं बिजली के खंभे गिर जाते हैं कहीं पुल गिर जाते हैं तो इस टाइप से डैमेज होने लगता है तो हमें अपने घर के अंदर रहना चाहिए और ऐसे वक्त के ऊपर रमेश जी हमेशा रेडियो है दूरदर्शन है या कई बार लोकल म्यूनिसपल कॉरपोरेशन भी है हम्म hmm. वो इस प्रकार के वेदर फोरकास्ट करती है या प्रिकॉशंस बताती है या कुछ आ, ध्यान योग आ, के लिए बातें बताती है जो, प, पब्लिक को तो वो हमें उसको सुनना चाहिए और सुन के पालन करना चाहिए और आजकल तो ये सब बातें आप अपने घर में बैठे मोबाइल पर ही रमेश जी सुन सकते हैं ये तो बहुत बड़ी फैसिलिटी है <laughs> अगर आप लो लाइंग एरिया में रहते हैं जैसे आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन लो लाइंग एरिया में रहती है तो ऐसे टाइम पर आपको अपने उन इलाकों से शिफ्ट कर जाना चाहिए ताकि आपका जान माल का नुकसान ना हो आप उससे बच सकें और आपको आप ये भी यकीन करें कि आपके पास घर में कोई टॉर्च या लालटेन या कुछ खाने पीने का सामान कपड़े या जरूरी कागजात वगैरह जो होते हैं अगर आपको शिफ्ट करना पड़ता है तो आप उसको अप, अपने साथ ले जा सकें ताकि अगर पीछे से आपके घर में पानी भर जाता है तो कम से कम इन चीजों का तो नुकसान ना हो और आ, अभी तो आजकल जो हम सबके पास एक आ, आधार कार्ड है वोटर आईडी कार्ड है तो एक ये भी हिदायत दी जाती है कि हर फैमिली मेम्बर का जो अपना आई कार्ड है वोटर आई कार्ड है आधार कार्ड है वो हमेशा आप अपने साथ में रखें ऐसी सिचुएशन में क्योंकि तो अगर पानी में खराब हो गया तो आपकी आइडेंटिटी आप नहीं बता पाएंगे आप हैं कौन कहाँ के रहने वाले हैं और जिन इलाकों में अगर ऐसे फ्लड्स आ चुके हैं और आपका इलाका जो है वो फ्लडेड हो चुका है तो वहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज आदेश दे रहे हैं पब्लिक के लिए उनका पूरी तरीके से पालन करना चाहिए और इसमें एक खास बात ये है रमेश जी आपने देखा होगा कि आजकल WhatsApp के ऊपर फेक न्यूज बहुत आती है तो अफवाह फैल जाती है और उसमें लोग पैनिक मचा देते हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि केवल सरकारी एजेंसीज जो हमारा रेडियो है दूरदर्शन है जो ऑफिशियल न्यूज एजेंसीज हैं हमें केवल उसका ही उसको ही सुनना चाहिए और व्हाट्सएप के ऊपर फैली हुई अफवाहों को ध्यान नहीं देना चाहिए और मैं ये भी एक सुझाव देना चाहूँगा कि जो बिजली वगैरह है उसकी सप्लाई आप बंद कर दें कहीं बिजली के खुले तार हैं उससे आप जो है वो बचे क्योंकि करंट से कोई किसी की मौत भी हो सकती है करंट लग सकता है और जो फ्लड वाटर है उससे खुद भी बचे अपने बच्चों को भी बचा के रखें और अगर ऐसी स्थिति में आपको पानी कहीं पीने का उपलब्ध नहीं है तो केवल आप पानी उबाल करके ही पिए और जब घर में पानी आपके निकल जाता है तो वहाँ दवा आदि का छिड़काव करें और स्वच्छ भोजन का ही उपयोग करें क्योंकि तो आप देखिए कि ऐसे में काफ़ी गंदगी फैल जाती है और फिर बाद में जो ये महामारी बीमारी होती है वो स्वच्छता की कमी से होती है तो इसका ध्यान रखें और जब ये अर्बन फ्लड्स के बाद कई बार सरकारी एजेंसी जो है वो आती हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटीज आती हैं वो आंकड़ों को अनुमान लगाती हैं कि कितना नुकसान हुआ क्या क्या डैमेज हुआ क्या क्षति पहुंची तो उसके बारे में भी हमको जो है वो सही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम ध्यान में रखें अपनी और जब हम ऐसी सिचुएशन को फेस करते हैं तो हम इन बातों को अमल में ला सकते हैं जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह का प्रिकॉशन हम लोग ले सकते हैं अर्बन फ्लड्स के समय हमारे श्रोताओं को आपने बताया आशा करता तो हूँ हमारे सभी श्रोता इस बात को ध्यान में रख रहे होंगे और मैं चाहूँगा कुछ बातें आपके समझ में आ गया हो तो आसान हो तो उसे लिख के रखिए ताकि ऐसे समय में किसी को आप बता भी सकते हैं और आपके पास भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आप उसको अमल में ला सकते हैं तो चलिए जाते जाते आखिरी में एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि क्या हम अर्बन फ्लड से बचने के लिए इंडिविजुअल लेवल पर या कम्युनिटी लेवल पर कुछ योगदान कर सकते हैं क्या बिल्कुल रमेश जी ये बहुत ज़रूरी है और आजकल जो क्लाइमेट चेंज के प्रभाव हैं वो उनके कारण किसी भी स्थान पर कहीं पर भी किसी समय बहुत ज़्यादा तेज हैवी रेनफॉल आ सकता है या थंडर स्टार्म आ सकता है तो हमको अपने इंडिविजुअल लेवल पर और एज ए कम्युनिटी दोनों के लेवल के ऊपर ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए हमेशा मेंटली तैयार रहना चाहिए और इसके लिए सबसे पहले आ, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको अपने मकान व सामान का इंश्योरेंस कराना चाहिए जैसे हम अपनी लाइफ का या गाड़ियों का टू व्हीलर फोर व्हीलर का इंश्योरेंस करवाते हैं तो अब ये समय आ गया है कि हमको अपने मकान और उसके सामान का भी इंश्योरेंस कराना चाहिए और दूसरा लो लाइंग एरिया में बचने से मकान खरीदने से बनवाने से हमको बचना चाहिए और हमको कम्युनिटी में जो अर्बन फ्लड्स हैं या और कोई प्राकृतिक आपदा जो हमारे इलाकों में आती हैं उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए उसके बारे में लोगों को जानकारी देनी चाहिए और उसके बाद एक मैं बताना चाहूँगा कि जब हम मकान बनवाते हैं अपना खुद तो हमको अर्बन लाज जो है लोकल वहाँ के उनको पूरी तरीके से पालन करना चाहिए क्योंकि वो हम लोगों की भलाई के लिए बनाए गए हैं अगर हम ही लोग पालन नहीं करेंगे तो फिर हम ऐसी सिचुएशन को हम हमेशा ही झेलते रहेंगे और एक चीज़ जो मैंने पहले ज़िक्र किया था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी हमको अपने माँ घर में प्रबंध करना चाहिए इससे दो किस्म के फ़ायदे होते हैं एक तो हम ऐसी सिचुएशन से बच सकते हैं जो बाढ़ आ जाती है और दूसरा ये कि जो हमारे धरती के नीचे हमारे घर के आसपास का ही जो वाटर लेवल है वो ऊंचा हो जाएगा तो उससे हम को फायदा होगा और एक बात और कहना चाहूँगा कि जो हमारे इलाके में जनप्रतिनिधि हैं तो उनको भी हम प्राकृतिक आपदाओं को बचने के लिए हम उनको सलाह दे सकते हैं उनसे उनसे कह सकते हैं कि भाई इसके प्रबंध कराइए और आ, आ, जो हमारे घर से जो सॉलिड वेस्ट वगैरह है वो मैंने पहले ही बोला था आपको पिछले क्वेश्चन में कि इसमें इसको नहीं डालना चाहिए और आ, हमारे हमको दूसरे देशों में न, मैं बताना चाहूँगा आपको यहाँ पर कि सिंगापुर में जो अर्बन फ्लडिंग के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और अपने उन्होंने जो ड्रेन प्रॉब्लम है या वाटर सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है उसको प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इंस्टॉल करके दूर कर दिया है और वहाँ जो है वो पूरा की पूरा रेन वाटर जो है अर्बन यूज़ के लिए इकट्ठा कर लिया जाता है मतलब वो पानी बर्बाद नहीं किया जाता है तो ये कितनी अच्छी बात है तो शायद हमारे लोकल एजेंसीज़ को जो म्यूनसिपल एजेंसीज़ हैं उनको भी दुनिया में जो ऐसे देश हैं उनकी अच्छे तो प्रोग्राम्स को अच्छे कार को हमको कॉपी करना चाहिए तो हमारे देश में आज बहुत सख्त जरूरत है कि हम कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएं और साथ साथ हम इंडिविजुअल तौर पर या कम्युनिटी तौर पर जो है वो सरकार की मदद करें ताकि जो ये हर साल अर्बन फ्लड्स हमारे शहरों में आ रहे हैं और जिससे हमको हर बार नुकसान हो रहा है जान माल का तो उससे हम बच सकें तो इसमें मैं तो यही कहूंगा कि इसमें हम लोगों का तो बहुत बड़ा योगदान है और हमको सहयोग देना चाहिए जी राजीव जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को समझ में आ रहा है और इंडिविजुअल तौर पे भी हम लोग इसके लिए हेल्प कर सकते हैं और सामुदायिक के रूप में भी इसके लिए हम योगदान कर सकते हैं और इसमें सर्व के सहयोग से ही ये चीज़ें जो है आसानी से हम लोग इसको दूर कर सकते हैं इंडिविजुअल तौर पे भी हम लोग बहुत मुश्किल से इन चीज़ों को कर पाएंगे लेकिन फिर भी कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है वैसे हम सभी लोग मिलकर अपना अपना जो योगदान अगर देते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है हम आसानी से ठीक कर पाएंगे तो राजीव जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ आपने बहुत ही मंथन करके अपने अनुभव के साथ इन चीज़ों को हमारे साथ शेयर किया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका धन्यवाद रमेश जी मुझे भी आपसे बातचीत करके और आपके श्रोताओं से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और मैं समझता हूँ कि जो जानकारी आ, मुझे मालूम थी मैंने आज शेयर की है और श्रोता इसका लाभ जरूर उठाएंगे जी जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हमारे श्रोता हमेशा इसका लाभ लेते ही हैं और काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और इसके वजह से कुछ नई जानकारी है जो लोगों को नहीं पता होता है ख़ास करके ट्राइबल एरिया में लोग रहते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी ये चीज़ें हो जाती हैं कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन आसानी से रेडियो के माध्यम से पहुंच जाता है तो चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही अर्बन फ्लड्स यानी बाढ़ की स्थिति के बारे में हमने बात की और अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर आपके साथ होंगे तब तक आप बनी रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कर्रा रहो काशी में तर जाओगे काशी में कदम तो काशी में तर जाओगे काशी में प्रात गंगा की लहर हिलोरत रवि आवत काशी में कण कण डोलत घंट मंत्र सुन शंकर अविनाशी में कदम तुरा गो काशी में तर जाओ गाशी में भांग दतुरा लटकत चारों कोना हर पंडा घंटा भांग दतुरा लटकत चारो को जनत कचारी बचत कड़ाही पौना कदम तोरा को काशी में तर जाओगे कदम तोरा को काशी में तर तो जाओगे भीड़ है सब है देखो दीवाने घनी ठोक पान बुलावत लूटत सारा भाव काल फेंक के काम बनावे अपना अरे माया संग भाव काल फेंक के काम बनावे अपना हंस हंस के ही दरिया है जैसे कोई अपना कदम तो राखो काशी में कर जाओगे काशी में कदम तो राखो काशी में तो लाना भांग ध्यान लगाना खुद कबीर की खुशबू में यहाँ तुलसी की चौपाई हर्ष चंद्र का जीवन भी जहाँ सच पर आचनाई कदम तो राखो काशी में तर जाओगे काशी में कदम तो खो काशी में तर जाओगे वन का हमर्म समझ के जो मर घट के सन्यासी जन्म मरण के पार बसी ये है